अमृतवाणी धर्म तत्व को ठीक से समझ न सकना कितना भयंकर होता है दस सौ किसी राजा को उसके गुरु ने उच्च अद्वैत तत्व का उपदेश प्रदान किया सर्व घट में एक ही ब्रह्म विराजित है सभी समान हैं। राजा को यह बात बड़ी पसंद आई उसने सभा से लौटकर रानी के बदले उसकी दासी के साथ भोग विलास करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा रानी और दासी तो एक ही है रानी ने घबराकर गुरुदेव को सब बातें बतला दी गुरुदेव बोले भोजन के समय राजा को एक बर्तन में कुछ विष्ठा भी परोसना रानी ने वैसा ही किया राजा और गुरुदेव साथ ही भोजन करने बैठे भोजन के साथ विष्ठा देखते ही राजा तो आग बबूला हो गया तब गुरुदेव ने कहा तुम तो अद्वैत तत्व को जानते हो जब सब कुछ एक है तब भोजन और विष्ठा भी तो एक ही है फिर विष्ठा क्यों न खा सकोगे इस पर राजा क्रुद्ध होकर भूल का तो फिर आप ही क्यों नहीं खाते गुरुदेव ने ठीक है कहकर झट सु रूप धारण कर विष्ठा को खा लिया और फिर से पूर्व रूप धारण कर लिया राजा तो देख दंग ही रह गया तब उसकी आंखें खुली और वह समझ गया कि अद्वैत तत्व सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है उसका अनुभव होना चाहिए दस एक ब्राह्मण ने एक बाग लगाया था वह दिन रात उसी की देखभाल करता एक दिन बाग में एक गाय घुस पड़ी और ब्राह्मण के इतने श्रम से लगाए हुए पौधों को खाने लगी यह देखते ही ब्राह्मण मारे गुस्सा के आग बबूला हो उठा और उसने गाय को इतना पीटा कि वह मर गई यह खबर तुरंत फैल गई और सब लोग ब्राह्मण को गोहत्या के लिए दोषी ठहराने लगे परंतु ब्राह्मण अपना दोष कबूल नहीं करता था वह कहता है इसमें मेरा क्या कसूर मैंने गोहत्या नहीं की मेरे हाथ ने यह काम किया है आज के अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं अतएव गोहत्ता का पाप इंद्र को लगेगा मुझे नहीं मैं निर्दोष हूँ इंद्र रेखा की बड़ी मुसीबत है वे ब्राह्मण को सबक सिखाने के लिए स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस बाग में आए और ब्राह्मण से पूछने लगे यह बाग किसका है महाराज ब्राह्मण मेरा इंद्र वाह सुंदर बगीचा है आपका माली भी बड़ा कुशल है देखिए तो कितनी अच्छी तरह से सजाकर पौधों को लगाया है ब्राह्मण अजी मैंने खुद खड़े रहकर कर सब देखभाल कर लगवाया है इंद्र अच्छा वह रास्ता भी कितना सुंदर है यह सब किसने बनवाया ब्राह्मण अजी यह सब तो मेरे ही हाथ का काम है इंद्र वाह वाह सभी कुछ आपने ही किया है सिर्फ इस गाय को मारते समय इंद्र आया था क्यों दस एक मैदान में एक विषैला सांप रहता था उस ओर जाने से सभी घबराते थे क्योंकि किसी के पास आते ही वह सांप उसे काट खाता था एक बार एक साधु उस ओर से गुजरा पहले तो सांप उसे भी काटने को दौड़ा पर उसके पास आते ही उसके मंत्र के प्रभाव से वह वशीभूत हो गया तब उस साधु ने उसे हिंसा न करने का उपदेश दिया साधु का उपदेश पाकर सांप बिल्कुल ही बदल गया अब वह किसी की हिंसा नहीं करता हमेशा शांत रहता लोगों को शीघ्र पता चल गया कि अब यह सांप पहले जैसा भयावह नहीं रह गया है अब यह किसी को नहीं काटता अब लड़के बच्चे उसे सताने लगे कोई उसे पत्थर मारता तो कोई उसकी पूछ पकड़ खींचता इस प्रकार उसे बहुत ही तकलीफ़ होने लगी, उसकी हालत बहुत बिगड़ गई एक दिन वह साधु वहाँ आया सांप की दुर्दशा को देख उसे बड़ा अचंबा हुआ कारण पूछने पर सांप बोला महाराज आपका उपदेश सुनकर मैंने हिंसा छोड़ दी है पर ये लोग मुझे बड़ा सताते हैं तब साधु ने कहा अरे मैंने तुझे काटने से मना किया था पुफकारने से कब मना किया खुद की रक्षा करने के लिए पुफकार कर लोगों को अवश्य डराया करना पर हाँ उन्हें काटना नहीं इसी प्रकार तुम संसार में रहते समय कभी कभी आत्मरक्षा के लिए दूसरों को भय दिखा सकते हो परंतु किसी को हानि न पहुंचाओ। दस एक बार आचार्य ने शिष्यों को उपदेश दिया सभी वस्तु नारायण है शिष्य ने इसके शब्दार्थ को ही ग्रहण किया मर्मार्थ को नहीं एक दिन कहीं जाते समय उसने रास्ते पर एक हाथी को आते देखा हाथी के ऊपर बैठा महावत चिल्ला रहा था हट जाओ हट जाओ पर शिष्य ने मन ही मन विचार किया मैं क्यों हटूँ मैं नारायण हूँ यह हाथी भी नारायण है फिर नारायण को नारायण से डर किस बात का ऐसा सोच कर बड़ी वहीं खड़ा रहा हाथी ने पास आते ही उसे सूढ़ से उठाकर दूर पटक दिया उसे बड़ी चोट लगी बाद में गुरु के पास पहुंचकर उसने सारी घटना कह सुनाई तब गुरुजी ने कहा यह ठीक कहा कि तुम भी नारायण हो और हाथी भी नारायण है पर हाथी के ऊपर बैठा और एक नारायण तुम्हें जब सावधान कर दे रहा था तब उसकी बात तुमने क्यों नहीं सुनी